भ्या सत्यम भलिषा त धनार वंश ऋषिभ्यो महद्यो नमो गुर्भ्योपल प्रज्ञन प्रत्यार Om <tries> Ya. आगम में है अवमान सोचर है पिछले मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े ऋषि है ब्रह्मादेवी नहीं जान सकते तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो गई अथवा जिज्ञासु साधन के अंदर जिज्ञासा हो चलो उसको जानने से क्या प्रयोजन है तो भगवान ने उत्तर दिया सर्व पाप ही जितने भी जो पाप है उन सबसे वो मुक्त हो जाता है यद्यपि जितने भी पाप हैं, है अध्यात्मित स्वी या के द्वारा भी सिद्ध कर सकते शास्त्र तो बता रहे हैं असंगोयम है, किंतु जो शास्त्र को नहीं मानता युक्ति से विषय से भी कर सकते जैसा जिसका जो धर्म है जैसा अग्नि का धर्म है उष्णत्व और किसी प्रकाशक अथवा किसी काल में जाने से क्या अग्नि शीतल होगी अग्नि में अब अप्रकाशकत्व आएगा चाहे तो बद्रनाथ में हो मेरे काम अग्नि उष्ण और प्रकाश ही रहेगा क्योंकि उसका धर्म है स्वभाव वही सही जीव का धर्म कर सुख दुख पापादी होता सबसे बड़े दोष से सुषुप्त होगी नहीं क्या सुषुप्त में है पुरुष कुछ भी नहीं तो इससे सिद्ध होता है कि आगंतुक है स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक है आगंतुक तो है उसको हमने स्वाभाविक मान लिया मानना अलग है जानना जब तक हम नहीं जानेंगे तभी माने हुए कोई सत्य मानता है जैसा कुन है हार है कटक है नोर है के मान लिया और जानने जाएंगे वहा केवल सोना ही सोना है इसके बाद ये नहीं रहेगा केवल नाम मात्रा है वैसे ही जगत को हम मान लिया सर जहाँ विचार पूर्वक जानने जाएंगे केवल अजिस्तानी सत्या तो जो तो सत्यत रूप से हमने माना है उसके बाद में पार्थिव इसी को लेके भगवान बता रहे बताए सर्व पार्थी प्रमुच इसलिए भी लोगों में महान ईश्वर है उमर बताया था ना लोक महेश्वर तीसरे में तो भगवान महान ईश्वर क्यों है आगे ही श्लोक में भी बता रहे इस सारा जो जगत है आगे मानवीय श्लोक में भूतान मतदेश परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है जितने भी आगे गिनाए ये सारे परमात्मा से ही उत्पन्न थे इसलिए वो महान ईश्वर तीसरे श्लोक में श्रद्धा था महेश्वर तो क्यों है ये निकाल है अगले दो श्लोक चौथा श्लोक देखे बोते दे जानम समोह भगवान भाष्कर ने बता है अंतकरणश्च सोक्ष्मार्ता अवोदनासामर्या सोक्ष्मोऽद्वै सोक्ष्मतर सोक्ष्म सोक्ष्मतर सोक्ष्मतम तीन प्रकार के बताते हैं एक सोक्ष्म है दूसरा सोक्ष्मतर है सोक्ष्मतम होता है करपतम होता है ऐसे जो पदार्थ है अदान वस्तु उसको जो ग्रहण करने वाली एक अंत करण की वृत्ति विशेष ज्ञान शक्ति का नाम है बुद्धि का क्योंकि तो एक ही अंतकरण चतुष्टय रूप में परिणत होता है मन है बुद्धि है इसलिए यहां ज्ञान शक्ति का अंत कर रहे हो गोदात्मति ऐसी जो बुद्धि है मतलब तो तो ज्ञान शक्ति है। जैसा मान लीजिए वस्तु को देखा एक हट है बुद्धि से ग्रहण किया केवल इंद्रिय सहायक बने नहीं सब मोबाइल को देख रहे से देखा। नहीं से अपने नहीं देखा एक माध्यम बना है उस आग को माध्यम बनाकर हमने बुद्धि ने देखा निर्णय के लिए मोबाइल तो निर्णय बुद्धि करते हैं इसलिए हम भगवान वर्ष को कहाना पड़ा अंदर करने के ज्ञान शक्ति का नाम है अर्थात नाम है बुद्धि। बुद्धि पांच श्लोक हे अर्थन ये मेरे से उत्पत्ति एक भगवान से होगी बुद्धि अंतर्गण जो, जो है, बना है हमारा ये जो पांच भूत है उनका सत्वगुण से बना है समि सत् और एक एक सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हो गए और सभी पंचभूतों का सत्वगुण में विचार करके अंतर्गण उत्पन्न हुआ भगवान बता रहे हैं निर्देश दे सकता तो इसलिए यहाँ भगवान को कारण इसलिए बता रहे हैं वो विवर्त उपादान कारण परिणाम नहीं है विवर्त उपादान विवर्त कहते हैं कार्य विषम सत्ता कारण तत्व कार्य से विषम सत्ता भिन्न सत्ता ऐसा मान लीजिए कार्य है जगत तो जगत के अंतर्भूत सारा शरीर भी आ गए कार्य है बुद्धि है शरीर है सारा जगत उसका कौन सा सत्ता है सत्ता जैसे एक ही है दो नहीं है कि शास्त्रम महापुरुषों ने एक ही सत्य को इतना समझाने तो उसको व्यवहार को व्यवहार काल में सत्य है विचार करने में विचार या पश्चाम में लगन न किंचन इसने इसने कहा है इतो न किंचित पलतो न किंचे यतो यतो यानि ततो न विचार या कश्या आत्मावलोकन विचार करके देखे नहीं केवल आत्मा ही व्यवहार काल में हम उसको सत्य मानते व्यवहार काल में उसका बात नहीं होता है सत्य का मतलब बात नहीं होता व्यवहार काल में बात नहीं तो उसको व्यावहारिक शब्द कहा गया और एक प्रातिभाषी प्रति काल में शर्त मतलब ज्ञान काल प्रति मतलब वो ज्ञान हो रहे कुछ ही काल में शब्द रस्सी में सर्प का ज्ञान उसी काल में शब्द है प्रतिभाषी सत्ता है व्यवहारिक शाह से बात होता है व्यावहारिक सब ते परमार्थिक से बात होता है तो व्यवहार काल में होने से इसको व्यावहारिक शब्द कहा गया और त्रिकाल त्रिकालबाध्यत्व अथवा अवस्थ त्रयाबाध्यम परमार्थिक शब्द तीनों कालों में जिसका बात नहीं होता है भूत वर्तमान भविष्य अथवा जागृत में भी इसका बाद नहीं स्वप्न में भी इसका बाद नहीं होता है सुशुप्ति में भी हो सकते पार पार भी। तो इसलिए हम बता रहे हैं जो बुद्धि है व्यवहार कार्य कार्य हो गया इसका व्यावहारिक और परमात्मा का सत्ता है पारमार्थिक भिन्न सत्ता हो के नहीं कार्य विषम सत्ता का विषम उसी प्रकार माया का परिणाम हो जाएगा समाधक बन जाएगा जैसा बुद्धि का सत्ता है जैसा माया भी क्या व्यवहार परमात्मा दिखाई नहीं तो इसलिए परमात्मा का ये विवर्तन जैसा मान लीजिए मकड़ी है जाला बना लीजिए मकड़ी में दो अंश है शरीर को लेकर जड़ अंश है माया का हो गया और उसमें चेतनांश है वह ब्रह्मकांश है अभी दो मिलके कारण कारण बोलेगा मदे भी भी मकड़ी ज्यादा नहीं बना सकते हैं और केवल चेतन भी नहीं बना सकते तो कारण मकड़ी का शरीर है ज्यादा के प्रति उपादान बढ़ेगा परिणाम और उसमें जो चेतन है के बनेगा तो वही सही ईश्वर में भी लेके दो अंश है एक जड़ अंश माया है। और चेतना ब्रह्म का ये दोनों मिलकर सृष्टि करता है अक्षर ब्रह्म सृष्टि नहीं करता है अभी जो ईश्वर में जो जड़ अंश है माया है उसको लेकर परिणाम होता है माया का परिणाम और ईश्वर में जो चेतन अंश है उसको लेकर निर्णय तो इसके चेतन प्रदान होने से दोनों कारण परमाणु परमात्मा अभिन्न अभिन्न अभिन विवर्क निमित्त तो का। निमित्त कारण भी है और तो आदान भी विवर्क और ईश्वर को कर्ता भी होती जो निमित्त कारण होता है वो करता रहता है जैसा मान लीजिए रोटी बनाते हैं रोटी क्या होता है कार्य हो गया रोटी बनाने के लिए क्या क्या कारण लगा आटा चाहिए केवल आटे से छोला चमटा गैस बनाने वाले ये सब चाहिए तभी तो रोटी बनेगी ना तो बनाने वाला है चूल्हा है चिमटा है अग्नि है गैस है तो है ये सब मिलाकर आटे से रोटी बनाती अब ये रोटी के साथ कौन सा कारण रहा रा? चिमटा रहा क्या चूल्हा रहा कुछ नहीं किंतु आटा रहा आटा साथ में रहा ना उपादान बहुत तो समीप में कार्य के समीप में रहे छोड़ के नहीं रहता इसलिए रोटी का उपादान कारण हो गया आटा बाकी जितने बचे ने चूला है चिमटा है गैस है तवा है बनाने वाले ये सब हो गए और इसमें दो है एक जड़ है एक चेतन है तवा है चूला है चिमटा है गैस है सब जड़े बनाने वाला वो हो गया कर्ता और ये हो गए कर्ण एक कर्ता एक भाग्य तो कहते देवदत्ता चूला चिमटा द्वारा आटा से रोटी बनाया वैसा ही ईश्वर निमित्त भी कारण है इसलिए वो कर्ता भी तो इसलिए ईश्वर ही सारा जगत का कारण है बता रहे बुद्ध इसलिए उसका आज्ञा श्लोक में है ना मत्ता नाती करके पांचवी श्लोक के अंत अंतिम वहाँ हे अर्जुन ये ज्ञान शक्ति है अंत की मेरे से ही उत्तम अर्थात मेरे अस्तित्व के बिना इसका कोई ये सारे हे है अध्यारोपित पद है अध्यस्त है इतने भी जो विषय है ये कल्पित है अध्यस्त का मतलब है अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता अभावत्ता बस यही अध्यास है अधिष्ठान सत से अतिरिक्त तो सत्ता जिसका नहीं है वही अध्यस्त है जैसे रस्सी में आपको सर्प दिखा क्या सर्व का तो तो वहाँ सकता है क्या अधिष्ठान तो तो में जो रश्य है, रश्य नहीं है अधिष्ठान चैतन्य बनता है कहानी भी अदृश्य होती रज्जो और चिन्ह चैतन्य अधिष्ठान बनता है जड़ का अधिष्ठान नहीं बनता है किंतु हम चैतन्य और रश्य को एक मान भी होता है रश्य अधिष्ठान है रशिया अधिष्ठान तो रश्य में जो सर्पभान हो रहे सर्व का जो सप्ताह से अतिरिक्त है क्या अतिरिक्त है तो सत्ता पा। नहीं तो इसलिए अधिष्ठाना अतिरिक्त सप्ताह तो इसलिए जो बुद्धि है मेरे से उत्पन्न है तो मेरे सप्ताह केवल बुद्धि नहीं है ज्ञानम ज्ञानम का अर्थ कर रहे भाष्य का आत्मादिदार्थ नाम अवबोध जो आत्मा पदार्थ है उसका बोध आत्मा से लेना और भी आत्मा और अनात्मा ये आत्मतत्व तत्व है ये अनात्मा तत्व है ये नित्य है ये अनित्य है इस प्रकार पदार्थों का जो बोध होता है इसी का नाम है ज्ञान खाद्य ऐसे जो ज्ञान से यह हाँ ज्ञान में मतलब वृत्यात्मक मत मत ज्ञान लेना स्वरूपात्मक नहीं स्वरूपात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है वो परमात्मा स्वरूप है इसलिए ज्ञान आपको दो भेद करना एक वृत्यात्मक ज्ञान स्वरूपात्मक अन्यथा गीता में भगवान का वचन ही नित्य होगा अज्ञान जितनी होता है ज्ञान के जो विरोध से। भगवान क्या बोल रहे हैं अज्ञान आवृत अज्ञान तेनाली जनता अज्ञान से ज्ञान क्या हो गया ढका है और यहाँ बोलते तो ज्ञान से विरोध नहीं है यदि कोई कहे वस्त्र के द्वारा अग्नि को ढक दिया क्या वस्त्र से अग्नि को ढक सकते हैं? वस्त्र जल जाएगा तो जहाँ ज्ञान है वो अज्ञान टिकता नहीं विरोध है ना ज्ञान और अज्ञान का लोहरा जो बोल रहे अज्ञान है ना आवृत अज्ञान बोल नहीं और शास्त्र बोलते हैं जाना से एक है अज्ञान निवृत्ति है तो इसलिए आपको वहाँ भेंट करना पड़ेगा वहाँ जो आवृत ज्ञान है वो स्वरूपात्मक ज्ञान है स्वरूपात्मक ज्ञान उसके साथ अज्ञान का विरोध नहीं क्योंकि अज्ञान का वो पोषक है अज्ञान का रक्षक है भक्षक नहीं अज्ञान को वही सत्ता दे रहा है ना अज्ञान को आश्रय दे रहा है, वो बैश नाश करे नहीं कर सकता। किंतु किसी ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोध वृत्तिया तो वृत्तियात्मक ज्ञान है प्रमाणात्मक ज्ञान प्रमाण के साथ अज्ञान का शुरू कौन सी वृद्धि है अखंड आकार दो प्रकार की वृद्धि बनती सकंड वृद्धि अखंड वृद्धि सकंड वृत्ति है तत्द अवचिन्न जो घट से अवचिन्न चैतन्य है उसमें बढ़ा अज्ञान करें तत्द अवचिन्न चैतन्य है उनमें बढ़ा अज्ञान को नष्ट करेगा बोलते भाई घट गुण नहीं तो घटाकर व्यक्ति बन गई क्या हो गया हम पर पटको नहीं जानता पटाकर व्यक्ति हो गई अज्ञान हूं। मैं मई कहूँ मेरा स्वरूप क्या है मैं नहीं जानता ये इनसे नहीं हटेगा वहा अखंडाकर वृत्ति हो आम ब्रह्मा तभी हटेगा तो इसलिए अज्ञान के साथ विरोध है वृत्तिमक ज्ञान स्वरूपात्मक ज्ञान के साथ विरोध नहीं है इसलिए ज्ञानम शब्द से लेना स्वरूपात्मक नहीं लेना उत्पत्ति बता रहे हैं ना तो इसमें इसलिए को कहना पड़ा आत्मा और अनात्म पदार्थों बोध करवाने वाले भी क्या है मत्ता भवत्य वाहन वही और श्लोक सा तीसरा पता है असमूह असमूह का अर्थ कर रहे प्रत्युपन्न बोधव्यु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति अर्थात जानने योग्य पदार्थ दो पदार्थ एक जानने योग्य एक जानने योग्य नहीं तो जानने योग्य पदार्थ प्राप्त होने का उनमें विवेक पूर्वक प्रवृत्त होना जानने योग्य जो पदार्थ है ऐसे पदार्थ उपस्थित हो गए उसमें विवेक पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसी का नाम है असमूह कभी कभी हम बिना विवेक से प्रवृत्त होते हैं ये समूह शरीरा में हम लोग प्रवृत्त हो रहे सत्यत्व मान करके ये मोह हो गया शरीर के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है दृष्टा है सबको प्रकाशित करने वाला है उसमें विवेक पूर्वक होता है वो असम हो गया ये असमोह कर दिया तो ये असमोह है ये भी मेरे से ही उत्पन्न है क्षमा क्षमा कि आकृष्ट ता चिंत किसी के द्वारा अपने निंदा किया खूब इतने भी निंदा करो इसलिए वहाँ ददत दाली दद गाली बंतुवंत इसने कहा महाराजा को खूब गाली दे रहे हैं तो संत ने कहा दरदू दर तू गाली गाली बन दो दे दो गाली आपके पास गाली है न जगत ही कर दीय विद्यमान जगत में जिसके पास है वही देगा ना जिसके पास है तो गाली देंगे तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं क्षमा का रहे किसी के द्वारा निंदा हो गाली देने पर अथवा ताड़न भी किया ऐसा ताड़ना भी होने पर भी चित्त में कोई विकार ना आना इसको कहा क्षमा देखिए क्षमा भी यद्यपि गीता में विभाजन नहीं किया है जैसे ज्ञान का विभाजन किया है सात्विक ज्ञान राजसिक ज्ञान तामसिक ज्ञान अठारहवें में आएगा सात्विक ज्ञान उसको कहा दिया है सारे पदार्थ विभक्तम अविभक्तम सारे पदार्थ में जो अलग अलग दिख रहे उसमें एक तत्व है एक ही परमात्मा सभी में अलग अलग रूप से देख रहे है। इस प्रकार जो देखता है वो सात्विक ज्ञान अठारह में बताएंगे और अलग अलग में अलग अलग रूप से देख रहे ये राजस्विक ज्ञान है किसी एक वस्तु विशेष में देख रहे मूर्ति में ही भगवान है दूसरे में नहीं गुरु के शरीर में ही भगवान है नेत्र नहीं यह तामसिक ज्ञान है आगे बताए तो क्षमा का वहां विभाजन नहीं किया है क्षमा भी तीन प्रकार करके तो विचार करने पर क्षमा भी तीन प्रकार की सिद्ध होती भगवान ने नहीं बताया ये तीन प्रकार की क्षमा द्रौपदी को निमित्त मान करके आप देख सकते हैं जैसा भरे हुए सभा में द्रौपदी का चिरा था उस समय में सिंहासन में कौन बैठे थे? थे राजा थे राजा के अंदर पूरा अधिकार है शासन करने दुर्योधन को क्षमा किया कहते हैं ये जो क्षमा किया उन्होंने मोह के कारण मोह के कारण किया ये तामसिक क्षमा हो गई क्षमा तो किया उन्होंने मोह के कारण के से तामसिक क्षमा और वही द्रौपदी को की जिस समय में पांडव वनवास में थे जयद्रथ ने उसको अपहरण किया था द्रौपदी को भीम और अर्जुन ने पकड़ के लाया वही मारने वाले थे जयद्रथ को किंतु अर्जुन ने कहा ठीक नहीं है जो हमारा बड़ा भैया जो निर्णय करेगा वही ठीक है पकड़ के लाया था उस समय भी ऋष्टि ने कहा जयद्रथ जैसे भी तुम दंड का योग्य है किंतु हम आपको मृत्यु दंड नहीं देंगे जो मृत्यु दंड दें तो हमारी बहन दुश्चारा विदा बढ़ तो है। तो वहाँ क्षमा किए वो जो क्षमा है सार्विक दंड देने में समर्थ थे तो भी उन्होंने क्षमा की सार्विक क्षमा और वही द्रौपदी देवी विराट के क्षमा में कीचक पकड़ के खींच के ला रहा था वहाँ राजा कौन था विराट विराट के सामने खींच के तो विराट ने क्षमा के क्यों भय के कारण विराट केवल नाम मात्र के लिए राजा था सारा चलाता था चला करचक ये भय के कारण चले राजा से क्षमा तो इसलिए यहाँ क्षमा का वास्तव में सात्विक माना जाता है इसलिए भगवान बादश्य ने संकेत किया किसी के द्वारा निंदा की हो ताड़न भी कर रहे हो तभी भी उसके अंदर चित्त में कोई विकार नहीं उसको कहते हैं क्षमा इसलिए शास्त्र में कहाते हैं अन्यत्र क्षमा खड़का करेष दुर्जना करेश जिसके हाथ में क्षमारोह तलवार है इतना भी दूर जाने उसको तो क्या करेंगे कुछ भी नहीं कर सकता है कैसा अत्रिणय बजो बन में स्वयं वो अशांत है अग्नि को शांत करने की कोई आवश्यकता नहीं जहाँ अतृणा ईंधन नहीं मिलेगा तो अग्नि क्या होती है अपने अपशांत वैसा ही जिसके पास क्षमारोपण तलवार तो है कोई भी शत्रु को कुछ भी नहीं सकता एक क्षमा भी और सत्यम है सत्य भी दो प्रकार का है एक साध्यात्मक सत्य एक साधनात्मक साध्यात्मक मतलब तो स्वताशित परमात्मा अनंतम परमात्मा को भी सत्य कहा प्राप्त करने के अंतगर की वृत्ति है वो भी सत्य है चतुर्लौकिक में जैसा देखा हमने वैसा ही व्यवहार कर शास्त्र जैसा बता रहे वैसा ही करना सत्य है वास्तव में सत्य है परमात्मा इसलिए कहा गया ना सत्यना धारियते पृथ्वी सत्यना तपते सूर्य सत्यना वायवो ये सर्व सत्य है किंतु यहाँ जो सत्य बता रहे साधनात्मक सत्य तो हमारा स्वरूप है थोड़ा सा विचार करके देखे कोई प्रतिज्ञा करे आज दिन भर मैं चोट के दिखा बोलूंगा निभा के देखा नहीं आज पूरे दिन भर झूठ बोलूंगा निभा सकते हैं नहीं निभा सकते क्योंकि आप भूखे हैं आपको क्या करना पड़ेगा मैंने भोजन किया भोजन के तो आपको क्या करना पड़ेगा मैंने भोजन नहीं किया अतवा आपके घर में आ गए स्कूटर चढ़ गई आपको सोटर है आपको गाना पड़ेगा मेरा नहीं, दूसरा उठा के ले जाएंगे तो झूठ भी पा नहीं सकते सत्य नहीं पा सकते आप दिन भर में सत्य ही बोलूंगा ये तो नहीं भा सकते क्यों सत्य हमारा स्वरूप है झूठ हमारा स्वरूप नहीं तो इसलिए तो ये सत्य है साधना बढ़ता है वहाँ देवी भागवत में कहा दिया है हम सत्य नहीं बोल रहे किसी का ही प्राण जा रहे तो सत्या सत्या सत्या। वो सत्य नहीं सत्यम सत्य खाल हिंसा दयान्वितम अन्वित में असत्यो सत्य नहीं है आप सत्य बोल रहे किसी का प्राण जा रहा है, उसको सत्य नहीं माना यदि किसके ऊपर दया कर रहे है। प्राण रक्षा है वो झूठ भी सत्य माना है ने आया सत्यम न सत्या दयान्विता सत्य ऐसे जो सत्य को भी परमात्मा और दमा। दमका दमका दम दम का मतलब दृष्टि में सुना है ना दम का मतलब है बाह्य इंद्रे ने क्षमा दिख प्रथम का अर्थ होता है बाह्य इंद्रिया निग्रह बाह्य जो हमारे इंद्रिय है दस दो प्रकार के इंद्रिय है एक आप आभ्यंतर इंद्रिया बाह्य इंद्रिया आभ्यंतर इंद्रिय हो गया मन बाह्य इंद्रिय हो गया ज्ञान इंद्रिय हो गया तो बाह्य इंद्रियों को निग्रह करना निग्रह का मतलब नाश नहीं करना इंद्रियों का स्वभाव है अपने अपने विषयों की वो भी जाना हो इसलिए वहां चाने वेण स्वयं हो तस्मान परान पश्य इंद्रिया सदा बहिर्भंग ही जाना चाहता उन इंद्रियों को बाहर जाने वाले इंद्रियों को इंद्रियों की वृत्ति को हटा करके अपने अपने गोलन निश्चित करना इसी का नाम है दम अन्यत्रह केवल के इंद्रिय निग्रह मात्रा नहीं कर सकते आप कुछ छूट देना पड़ेगा ठीक है, अब इंद्रिय बिल्कुल निग्रह किया अब हम किताब देख रहे किससे से अभी एक गीता जाने सुन रहे किसे? से। सारे इंद्रे निकल रहे हैं आप सुनेंगे किससे और देखेंगे कि किससे आत्मा आत्म आत्मा चिंतन के जितना आवश्यक है उसे अतिरिक्त विषय में प्रवृत्त नहीं करता यह है, ये है। बिल्कुल इंद्रिय आपको कटौती करना पड़ेगा निग्रह मतलब मन मन का तो मन का निग्रह का मतलब यहां भी ऐसा है निधिध्यासन और मन मनन निधि आदि को छोड़ करके अन्य वृत्तियों का चिंतन नहीं करना एक शब्द से हो, विषय चिंतन विषय चिंतन करना भी एक बिल्कुल मन किया आपने, चिंतन बिल्कुल ग्रह कर तो है। है हे अर्जुन, के मेरे से ही देखिये सुख है सुख और दुख सुख कहते हैं अनुपूर्ण वस्तु आने पर हमारे अंतकरण में एक सात्विक वृत्ति का उल्लक्षित होता है अंतकरण में वृत्ति बनती रहती है निरंतर सुशुभ को छोड़कर अनुपूर्ण वस्तु आने पर एक सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है उस सात्विक वृत्ति में हमारा जो आनंदांश है ब्रह्मा क्या सत्य चित्त आनंद है सदांश और चित्तश सदा भान होता है वो नहीं होता है सत मैं महू मेरा भान हो रहा है इसमें कोई आपको संशय है मैं महूं सभी मानते हैं मेरा भान भी हो रहा भी मानते किंतु मैं सुखी हूं नहीं मानते आनंद अंश ढक गया आपका सत्या नहीं आनंद अंश अरे मैं दुखी हूं कहा सुखी हूं तो अनुकूल वस्तु आने पर हमारे अंदर सात्विक वृत्ति का उल्लसित होने से जो आनंद अंश उसमें प्रतिफलित होता है तभी बोलते इस वस्तु से मुझे सुख मिला मोबाइल से मुझे आना नहीं मोबाइल से नहीं वही मोबाइल यदि प्रतिकूल हो तो आपको दुखी हो जाए तो मोबाइल अनुकूल होने से आपके अंदर एक सात्विक वृत्ति बने, और आप कहीं आनंद आपसे उसमें बहन हो गया तो के मोबाइल मोबाइल तो से मुझे सुख अभी ये सुख रही पंखा चले सुख देना चाहिए तो इसमें अनुकूल आने पर हमारे अंतर्गत में वृद्धि बनती है उसी का नाम सुख और सुख भी दो प्रकार का है एक स्वरूपात्मक सुख उसी को ही चांदुर्यनिषद में हु से कहा गया नारद और सनत कुमार का संवाद है नारद ने कृष्ण के अथाभर इसको जानना चाहिए तो सुख को ही जानना चाहिए तो पुनः नारायद ने मतलब सुख जिसको कहते हैं जो भूमा है वही सुख है जो सुख है वही भूमा है तो भूमा मतलब नान्यत पश्यती नान्य श्रुणोती नान्य वही भूमा है यहाँ जो सुख बना रहे प्रत्यात्मक विषयात्मक सात्विक तो वृत्ति उल्लसित होने के बाद आनंदम से प्रतिफलित होकर जो महान वे क्षण भर के वो सुख लेना स्वरूपात्मक मेरे से रूप दुःख दुख किसको कहते प्रतिकूल वस्तु आने पर हमारे अंदर एक राजसी काली वृत्ति बनती जैसा मान कोई शत्रु आ शत्रु को देखते हुए आपका अंदर प्रतिकूल तबाव बना तभी वहाँ साफी ने एक राजसिक वृत्ति बन गई तो राजसिक वृत्ति आने से आपका आनंद आई जो भी था अन्य भाव का दबा दिया थोड़ा कुछ था उसको भी दबा दिया तभी वहाँ दूर का ये टुक भी मेरे से ही उत्पन्न भावो भावो भगो का मतलब है भगवान शंकर जी का नाम भी है जगत का नाम भी है जगत का नाम इसलिए उत्पन्न होने से भगवान शंकर जी का नाम से उत्पन्न होने से है भगव का मतलब सारे जगत की उत्पत्ति भी बनी नाश ये उत्पत्ति और नाश भी सारे जगत इसलिए वहाँ कहा गया है अत्ता अत्याचरा सारे जगत को मैं ही खा रहा सृष्टि काल में सारे जगत को मैं प्रकट करता हूँ प्रलय काल में सारे जगत को मैं समेट लेता हूँ तो इसलिए बता रहे अभवान तो भवो अभव भयम भय का अर्थ कर रहे हैं त्रास मनुष्य को भय क्यों होता है खो जाएंगे मेरा अस्तित्व समाप्त तो हो जाएगा ही भया है बृहारण उपनिषद तो में कहा कहानिया है तो किसे? है भयम हो दूसरे से भया किंतु लोग में तो उनका देख रहे अकेले में भय होता है जैसा धनगोर जंगल कोई सिटी में रहने वाले को अकेले बढ़ती है बोलती है दूसरे से भया अनुभव में आ रहे अकेले से भयान ऐसा नहीं छोटी जो द्वितीय है आपके अंदर अज्ञान बढ़ा तो है और दूसरा जहाँ अज्ञान है जहाँ अविवेक है वहीं मजा भय का कारण है अज्ञान अविद्या अविद्या के कारण हम शरीर को ही अपना मान लिया सत्य तो मान लिया इसलिए शरीर नष्ट होगा एक खो हो जाएगा मेरे जा संबंध समाप्त हो जाएंगे वही जिस समय में अब ठीक से जान लिया ना जाएगी मिले मेरा स्वरूप है मैं इनका दृष्टा तभी भय नहीं होगा तो अनात्म पदार्थ के साथ उन लोगों ने आत्मा मान के में किया और वो अनात्म पदार्थ तो खोने का जो दुख है उसके काम करता है अभय और अभय भी क्या है एक वृत्ति ये भय भी अंतकण की वृत्ति है अभय भी अंतकनि की वृत्ति ये निश्चय भया जागरण में होता है स्वप्न में होता है सुसुप्त में होता है किस को यदि सुसुप्त में भया होता है तो सुसुप्त में भय ही नहीं हो क्यों नहीं होता है वन तक करने में मन नहीं मन जाके कारण में लीन हो तो इसलिए भया और अभय मन की वृद्धि तो इसलिए भया और अभय भी मेरे से मन मन होता है और अहिंसा अहिंसा मतलब हिंसा का अभाव हिंसा भी तीन प्रकार का बता है योग सूत्र में कृता कारिता अनमोदिता एक स्वयं हिंसा करता है व्यक्ति कभी कभी स्वयं नहीं करता है दूसरे के द्वारा करवाता है दूसरे के द्वारा जो करवाता है उसको कार्यित हैं और कभी स्वयं करता भी नहीं करवाता है अनुमोदन करता है जैसा कोई सहबाग गया दूसरे व्यक्ति मान रहे उन्होंने मारते ही आपने मार दिया बढ़िया काम किया अनुमोदन किया तो कृत का अनुमोदित और हिंसा का भी कारण मत तीन बता दिया क्रोधान लोबान मोहान कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है क्रोध के कारण क्रोधित ने तो हिंसा नहीं करेंगे या तो स्वयं करें करवाएंगे अनुमति क्रोध के, का। के कारण लोभ से भी लोभ के कारण हाथी को मारते क्योंकि दांत मिलेगा हाथी का और कस्तूरी ब्रग को मार देते ये लोभ के कारण, मोह के कारण मतलब जैसे ये बकरी चढ़ाए तो दुर्गा को मेरा पुत्र ठीक होगा परिवार ठीक रहेगा ये मोह के कारण गा। इस प्रकार नौ प्रकार के माना है कृष कारण अनुमोदित लोभ मोह और क्रोध से सारे हिंसक का अभाव अहिंसा सभी प्रकार से कायिक हो वाजिक हो मानसिक हो तीन प्रकार से उसे लाइए किसी का नाम अहिंसा समता समता का मतलब है चित्र का समभाव बिल्कुल तो अच्छे आने पर भी खराब आने पर भी संतोष हो दुख हो सभी में समान भाव रखना ये जो बाह्य पदार्थों को लेकर आना जाना तो चलता ही तो इसलिए सुख दुख राग द्वेष सभी में जो समानता भाव है इसको कहते हैं समानता ये भी मेरे से उत्पन्न हुआ आगे का विचार का नुकसान करता